सफर आर जी सनी के साथ रेडियो दशमलव आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं रेडियो जीरो आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर जी हां मैं हूं आपका हम सफर सनी लेकर आया हूं खाबो का सफर इस प्रोग्राम को और आज के इस एपिसोड में हम लोग पी अक्षर वाले बहुत सारे गाने सुनेंगे जैसे कि ये जैसे कि पास बैठो तबीयत बहेगी मौत भी आ गयी हो तो जाएगी <laughs> जी इस तरह से पी अक्षर वाले काफ़ी गाने हम लोग आज के इस एपिसोड में सुनेंगे और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के कलेक्शन को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं तो जब हम लोग काम कर रहे होते हैं कि पी अक्षर वाले फिफ्टीज एंड सिक्सटीज़ के कौन से गाने हैं तो उसमें हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये सोच के खुशी होती है कि आपको कुछ नई चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग पुराने गाने सुनने में जो सूदिंग फील होता है जो खुशी हमको मिलता है और वो आपके मैसेजेस और आपके फोन कॉल से हमें पता चलता है तो मैं चाहूँगा कि आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में 721919005 पर और खबों के सफ़र सुनकर आपको कैसा लग रहा है या कौन से एपिसोड में कौन से गाने आपको बहुत पसंद आए इसके बारे में आप बता सकते हैं तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत सूदिंग गाना तीसरी कसम नाइनटीन का इस एल्बम से जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है आशा भोसले ने गाया है शंकर जैकिसन का संगीत बद्ध ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 1.07.8 जीरो खुश रहो खुश बांटो यो 107.8 खुश रहो खुश बाटो। क्या बात है क्या बात है पान काए सया काम <laughs> बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना ये एक मस्ती बड़ा गीत था और कहीं न कहीं एक पान के साथ साथ प्रेम भी जुड़ा हुआ है <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं अब एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ कई बार ऐसा होता है की हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है और हम अपने हमसफर साथी या पति पत्नी को या पत्नी पति को ये बातें अक्सर कहते हुए सुना है इसके साथ में ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में ही तबीयत के बारे में बात हो और ऐसा हो सकता है कि हम अपने दोस्त के हाल को भी पूछ सकते हैं एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में इस तरह की बातें करते हैं और कभी कभी हम लोग जाने अनजाने किसी व्यक्ति से मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद मिलना हुआ तो तब भी हम लोग इस तरह की बातें पूछते हैं तबीयत की बात पूछनी हो तो किस तरह से पूछी जाए <laughs> तो ये एक गाने के अंदाज में अगर आपको बताया जाए या सुनाया जाए तो कितना अच्छा होगा है ना तो आइए ऐसा ही कुछ भाव बड़ा एक गीत आपके लिए लेकर आए हूँ इंदिवर साहब का लिखा मोहम्मद रफी साहब का गाया सी अर्जुन साहब का संगीत से सजा एक फिल्म आई थी पुनर्मिलन नाइनटीन में इस फिल्म में ये गीत है तो मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में और बड़े नकरेले अंदाज में ये चीज़ें जो है उन्होंने इस गाने के अंदर गाया है तबीयत की बातें इसमें पूछी गई हैं तो चलिए अब बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ इस गीत के तरफ जी हाँ आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ वन जीरो खुश रहो खुश या भी आ गई हो तो टल जाएगी पास बैठो तभी तबीयत बहल जाएगी मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी काजल की तुम और की करो मांग हो तो की मीठी हंसी से भरो जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी मौत भी आ गई हो तो चल जाएगी पास बचो तबीयत बहल जाएगी मात भी आ गल जाएगी हटा गालों से जर। इस अंधेरे में क्षम जल जाएगी मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी पास बैठो तभी बहल जाएगी मात भी आ गई हो तो टल जा जाएगी मौत भी आ गई हो तो चल हमने माना के खाई है काली घटा गोर गालों से हटा गुजरा इस अंधेरे में एक क्षमा जल जाएगी मौत भी आ गई हो तो कल जाएगी पास बैठो तभी बहल जाएगी मात भी आ गई हो तो चल जा पास बैठो तबीयत बहल जाएगी मात भी आ गई हो तो चल जाएगी पास बैठो तबीयत बहल जाएगी <laughs> चलिए किसी का अगर तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी के पास बैठो या कोई आपके पास आकर बैठें तो शायद आपका तबीयत ठीक होने लगे <laughs> तो चलिए 1964 का पुनर्मिलन इस एल्बम से ये गाना आपने सुना और अब एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलता हूं आपको 1969 की अगर बात करें तो उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तलाश तलाश इस फिल्म का नाम जो है ये एक खोज की बात है या ढूंढने वाली बात आती है किसी गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढने की बात है ये हमने इस कहानी इस तरह की ही कुछ है लेकिन फिर भी कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं उस कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा मैं लेकिन आपको इस गाने के बारे में ज़रूर बताऊंगा पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला <laughs> जी हाँ ये बहुत ही खूबसूरत नखरेला जो है एक अंदाज में चीज़ें है जो एक प्रेमी प्रेमिका को कहता है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये खूबसूरत गीत जी हाँ लता मंगेशकर रफी साहब का गाया सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए और आशा करता हूँ आप सभी इस गाने को बहुत एन्जॉय करेंगे क्योंकि कई बार शब्द जो है ऐसे हैं जिसमें भाव कुछ और होता है और कुछ मतलब हम लोग और निकल लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही रहस्यमय जो है लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला तो अब देखिए कि किस भाव से क्या बताना चाहते हैं गाने को सुनकर ही आप पता लगाइए मैं आपका साथी हम सफ़र लेकर आया हूँ खबो का सफ़र खुश रहो खुश या बाटो गौरी ये क्या गा रहा है कह रहा है प्यार अनमोल होता है और समय कभी पलट के नहीं आता पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो परमाना को के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो परमाना फरमानाबा मेरे कौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना हाफते रुस पे लट में तुम्हारा मुकड़ा छिपा के चलना मरिताबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना हाफते रुस पे लट में तुम्हारा मुकड़ा छिपा के चलना के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना सपनों की मैं सजाई है तुम भी आना आए, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो ने, ने सपनों की मैं फिर सजाई है तुम भी जरूर आना पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना है ये कहां का इरादा नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा बच बच के हमसे मत वाली है ये कहां का इरादा नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना मीनू ने सपनों की मैं दिल से गाड़ी कर तुम्हें जरूर आना पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना जी हाँ आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है और कई बार जो संगीतकार होते हैं या फिर गायक होते हैं इनकी तो बातें ठीक है हमने जो लिरिक्स दिए हैं वो उस भाव को समझकर गाते हैं लेकिन लिखने वाले ने भी क्या खूब वो कहानी को रचा उसने कि ताकि गायक और संगीतकार इस चीज़ को अच्छी तरह से जोड़ पाएँ तो लिखने वाले की कमाल है कि वो शब्दों के मेलजोल को शब्दों के खेल को अच्छी तरह से समझकर उन्हें लिखते हैं तो आइए ऐसे ही एक और गीतकार के बारे में बात करना चाहूँगा शकील बदाई साहब का ये भी बहुत अच्छे गीतकार रहे और इनके लिखे हुए गीत भी बहुत मशहूर आज भी लोग उनके गानों को सुनते हैं तो ये अगला गाना मैं आपको शकील बदाई साहब का ही सुनाने वाला हूँ नाइनटीन में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था भाबुल बाबुल इस एल्बम से ये गाना है और लता मंगेशकर ने इसे गाया है नौशाद साहब ने संगीत से सजाया है कहते हैं मैं पिया पिया गाने लगा पंचीबन मैं पिया पिया गाने लगा <laughs> तो आइए इसके पीछे जो भाव है वो पूरा गाना सुनने के बाद आपको पता चलेगा तो चलिए अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ इस गीत की तरफ बाबुल इस एल्बम का ये खूबसूरत नकबा अभी आपके लिए आप सुनाए है रेडियो सेवन आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुछ पंची बनने, पंची बनने, पिया पिया लगा सखी सखी हाथों हाथों से हाथों से सखी रंगा खुश रहो, चलिए जब पंची की बात चली रही है तो पंची बन पिया पिया गाए या उड जाए। <laughs> बात दोनों में पंची शब्द जरूर है लेकिन कोई पीछे घूमना चाहता है और कोई उड़ना चाहता है तब तो बात आती है जब इस गाने को लिखा ये गाना जो अभी मैं आगे अभी अभी हमने जो गाना सुना उसे शकील बदाई साहब ने लिखा था पंची बन मैं और अभी जो गाना मैं सुना रहा हूं पंछी शब्द इसमें भी है लेकिन इसे लिखा है हासर जयपुरी साहब ने और पंछी को लेकर हासर जयपुरी साहब के कल्पना में उड़ने की जो बात आती है तो उस पर उन्होंने लिखा है जैसे कि जी हाँ जी पंची बनूँ उड़ते फिर मस्त गगन में <laughs> तो कितनी खुशी होती है कि शब्दों का जब थोड़ा सा जो है आ, हेर हो जाता है तो हो सकता है कि हम हमारी जो इमोशंस है हमारे जो भावनाएं हैं उसमें कितना बदलाव आ जाता है जैसे पिछला गाना जो हमने सुना उसके भाव अलग थे अब ये गाना जो सुनेंगे इसके भाव अलग है मस्ती बर है खुशनुमा है उड़ान भरने वाले हैं मोटिवेशन वाले हैं तो ये लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में शंकर जैकिसन का संगीत बद्ध नाइनटीन का चोरी चोरी इस फिल्म से ये गाना है पंछी बनू उड़ते फिरो मस्त गगन में तो चलिए कभी कभी मनुष्य पंछियों को देखकर ये सोचता जरूर है जैसे मैं भी पंछियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि पंछी कितने मस्त गगन में उड़ते हैं या मनुष्य को भी पंख लगाया जाए तो वो भी इस तरह से उड़ सकता है <laughs> चली पंछी बन हम उड़ नहीं सकते लेकिन आजकल हवाई जहाज़ से तो हम उड़ ही सकते हैं <laughs> तकनीकी तरक्की तो हमने बहुत कर ली लेकिन उड़ान की जब बात आती है तो टेक्निकली चीज़ों के साथ जरूर उड़ सकते हैं लेकिन यहाँ बात हो रही है मन की उड़ान की जी हाँ अगर हम हमारे मन को अच्छी तरह से समझ लें मन में सदविचारों को हमेशा बनाए रखे मन में अच्छे विचार घूमते रहें खुशी के विचार आते रहें तो मन मस्त होकर हम जब इस दुनिया में जिएंगे, तो कितनी खुशी होगी है ना तो चलिए अब बातें और ना करते हुए चोरी चोरी इस एल्बम का ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 जीरो खुश रहो खुशियाँ बाटो क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और इसके साथ ही हमारे कुछ मैसेजेस भी आ गए सेवन पे अच्छा लगता है जब आप लोग गाने सुनने के बाद या कुछ ऐसे भाव आपके अंदर उभरते हैं तो ज़रूर मैसेज करके आप जब अपनी रिस्पांस देते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है आप सभी आपके प्यार आपके एस से हमारी खुशी बढ़ जाती हैं तो ये पी अक्षर वाले अल्फाबेट से हम इस पी अक्षर वाले गाने आज को आज हम इस एपिसोड में आपको सुना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना ऐसे ही खूबसूरत गाने और भी हैं जी हाँ जब पंची की बात चल रही है तो पंख भी होंगे <laughs> तो ये हसरत जयपुरी साहब ने जैसे ही पंची की बात लिखी उसके बाद उनके कलम से पंची नाम से भी एक गाना लिखा गया उन्हें लिखा उन्होंने हसरत जयपुरी साहब ने एक और गाना इसी तरह का लिखा जैसे कि ये <laughs> देखिए इसमें भी उड़ान भरने वाली बात है इसमें भी खुशी की बात है और यहाँ पर पंख नहीं है लेकिन होते तो क्या होता इस भाव को यहाँ पर हसरत जयपुरी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने कलम से लिखा है और उसे बखूबी जैसे पहले वाला गाना भी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना वहीं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना भी बहुत ही सुदींग है और सुनकर आपको तो लगा होगा कि मैं जल्दी से गाना सुनाऊँ <laughs> जी हाँ ज़रूर सुनाएंगे और रामलाल जो थे एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे 1960 में उन्होंने इस गाने को संगीत दिया है फिल्म आई थी 1963 में सहरा जी हाँ इस फिल्म का ये गाना है तो चलिए इस गाने को सुनते हैं आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज 1.07.8 जीरो खुश रहो खुशियां बाटो में चक्कर लगा रही हो शायद इसने मिलने का वादा किया होगा वादा करने वाले बड़े होते हैं। मैया, क्या तुमसे भी किसी ने वादा किया था जाने भी दे। देख हो जा रही है कहा जा रही होगी अपने प्रीतम से मिलने जो है काश मेरे भी पर लग जाए हाँ। एक सौ सात खुश रहो खुशिया बांटो पंख होते तो उड़ी आली रे रसिया वो जालिमा <laughs> पंख होते तो उड़ आते, रे, रसिया, वो <laughs> तो उड़ आते रे, रसिया वो जालिमा बहुत ही खूबसूरत भाव भरे गीत आपने सुने आशा करता हूं आप सभी को इस तरह के गीत पसंद आ रहे होंगे और क्यों ना हो क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो कहीं न कहीं उड़ान भरना चाहता है ऐसे मन के लिए काफ़ी बातें कही गई हैं कि मन जो है विचारों का एक बैंक है मन भावनाओं से युक्त है मन इच्छाओं से भरा हुआ है मन में हमारी भावनाएं भरी हुई हैं कभी खुशी कभी घम मन के आधार से हम लोग फील करते हैं तो मन जब उड़ने लगता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं तो इसलिए हमेशा अच्छे विचारों में रमन कीजिए अच्छे विचारों से उड़ते रहिए तो आइए जब मन की बात चले तो मन वाला एक गाना भी हम सुनाई देते हैं आपको तो आइए मन कैसा हो इन भावों को इस गीत के माध्यम से सुनते हैं और आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा ये गाना <laughs> तो अगला जो गाना है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ सुनील सुकंतकर ने इस गीत को लिखा है पानी सा निर्मल हो मेरा मन <laughs> इसे गाया है अमृता अमृता सुभाष शेखर कुलकर्णी ने गाया है श्री रंग ओमरनी ने इसे संगीत से सवारा है और ये एक फिल्म आई थी नितल इस फिल्म का ये गाना है नितल एल्बम का जैसे कि ये पानी सा निर्मल हो मेरा मन। वाह वाह क्या बात है बहुत ही खूबसूरत भाव है पानी सा निर्मल हो मेरा मन <laughs> जैसे जैसे हम लोग इस गाने के भाव को जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पंची पंख ये सारी चीजें मन से जुड़े हुए हैं मन कैसा हो अगर इस पे बात करें तो इस गाने के माध्यम से मन का सही परिचय हम सभी को हो जाएगा मन क्या है मन के भाव क्या है और किस तरह से होने चाहिए बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में मन के बारे में बताया गया है तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाज़त सलाम और आशा करता हूं आप सभी ने आज के इस एपिसोड को बहुत ही अच्छी तरह से इन्जॉय किया होगा और जो गाने आपको पसंद आए उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए मैसेज जरूर कीजिए सेवन टू वन नाइन पर और आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त दुआओं में याद रखिएगा आप सुना हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 जीरो खुश रहो एट बांटो पानी सा निर्मल हो मेरा निर्मल धरती सा अविचल हो मेरा मन मेरा मन पानी सा निर्मल हो मेरा मन मेरा मन धरती सा अविचल हो मेरा सा तेजस हूं मैं राम मेरा, मेरा मन चंदा सा शीतल हूं मैरा मन, मन मेरा मन पानी सा निर्मल हो मेरा को जब सत्य या असत्य है चंचलता मोह से तो सात दशमलव आठ एफ खुश रहो खुशियां बांटो वरना घायल कर देता दिल से दिल चकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता वरना घायल कर देता नजर बचा कर चले गए वो वरना घायल कर देता दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता वरना घायल कर देता आँख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू अपने रंग में हम भी कम न थे कर देते बेताबू मिलती आंख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेताबू नजर बचाकर चले गए वो वरना घायल कर देता दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि देता, कर देता वरना घायल कर देता गर्व वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते वो हसिन हैं मैं जवान हूँ सारे भेद खुल जाते घर वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते वो हसीन हैं मैं जवान हूँ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 कब तलक यूँ छुपेंगे वो अप निशान दिखलाके एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्माके के हमसे कब तलक यूँ छुपेंगे वो अप निशान दिखलाके रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के नज़र बचाकर चले गए वो वरना घायल कर देता दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि कर देता वरना घायल कर देता नज़र बचा चल चले गए वो वरना घायल कर देता दिल से दिल तकरा जाता तुम तो दिल में अग्नि कर देता वरना घायल कर देता